सोना देने वाला शाम भारतीय लोक कथा। एक किसान था, था। था, उसका नाम हरिदत्त था। वो बहुत मेहनती और उसकी पत्नी और बेटा दोनों आलसी थे। थे वे दिन भर बैठे रहते, रहते थे और मिठाई खाते थे जबकि हरिदत्त धूप में कड़ी मेहनत करता था एक शाम हरिदत्त एक पेड़ के नीचे बैठा था तभी एक बहुत बड़ा शाम अपने बिल में से बाहर निकल कर आया उसे देख हरिदत्त को बहुत डर लगा मुझे मत मारो सांप ने कहा मैं भूख से मर रहा हूं। क्या झाकना अगले दिन हरिदत्त को पेड़ के नीचे बिल में एक सोने का टुकड़ा पड़ा मिला अब हर शाम हरिदत्त शाम के लिए कुछ साध लेकर जाता फिर हर सुबह पेड़ के नीचे सांप के बिल में उसे सोना मिलता एक दिन दोपहर को हरिदत्त को बाजार जाना पड़ा सांप को दूध देना मत घूलना हरिदत्त ने अपने बेटे से कहा लगता है इस पेड़ के नीचे बहुत सोना गड़ा है चलो हम सोना खोद लेते हैं पत्नी ने कहा या बू बू या यहां से जाओ लड़का चिल्लाया साप वहां से चला गया हरिदत्त की पत्नी और बेटे ने बहुत खुदाई की पर उन्हें वहां कोई सोना नहीं मिला उसके बाद हरिदत्त रोज पेड़ के पास दूध लेकर जाता पर उसे फिर न तो कभी सांप दिखा और न ही कोई सोना मिला